पत्रावली दो सौ श्रीमती ओली भूल को लिखित लूकर्नी स्विट्जरलैंड 23 अगस्त अट्ठारह सौ प्रिय श्रीमती भूल आपका अंतिम पत्र मुझे आज मिला आपके भेजे हुए पाँच पाउंड की रसीद अब तक आपको मिल चुकी होगी आपने जो सदस्य होने की बात लिखी है उसे मैं ठीक ठीक नहीं समझ सका फिर भी किसी संस्था की सदस्य सूची में मेरे नामोल्लेख के संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है किंतु इस विषय में स्टडी का क्या अभी है मैं नहीं जानता मैं इस समय स्विट्जरलैंड में भ्रमण कर रहा हूँ यहाँ से मैं जर्मनी जाऊँगा बाद में इंग्लैंड जाना है तथा अगले जाड़े में भारत यह जानकर कि शारदानंद तथा गुडविन अमेरिका में अच्छी तरह से प्रचार कार्य चला रहे हैं मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई मेरी अपनी बात तो यह है कि किसी कार्य के प्रतिनिधि स्वरूप में उस पाँच सौ पाउंड पर अपना कोई हक कायम करना नहीं चाहता मैं तो यह समझता हूँ कि मैं काफ़ी परिश्रम कर चुका अब मैं अवकाश लेने जा रहा हूँ मैंने भारत से एक और व्यक्ति मांगा है आगामी माह में वह मेरे पास आ जाएगा मैंने कार्य प्रारंभ कर दिया है अब दूसरे लोग उसको पूरा करें आप तो देखती ही हैं कि कार्य को चालू करने के लिए कुछ समय के लिए मुझे रुपया पैसा छूना पड़ा अब मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरा कर्तव्य समाप्त हो चुका है वेदांत अथवा जगत के अन्य किसी दर्शन अथवा स्वयं कार्य के प्रति अब मुझे कोई आकर्षण नहीं है मैं प्रस्थान करने के लिए तैयारी कर रहा हूं। इस जगत में इस नरक में मैं फिर लौटना नहीं चाहता यहाँ तक कि इस कार्य की आध्यात्मिक उपादेयता के प्रति भी मेरी अरुचि होती जा रही है मैं चाहता हूँ कि माँ मुझे शीघ्र ही अपने पास बुला ले फिर कभी मुझे लौटना न पड़े, ये सब कार्य तथा उपकार आदि चित्त शुद्धि के साधन मात्र हैं, इसे मैं बहुत देख चुका जगत अनंत काल तक सदैव जगत ही रहेगा हम लोग जैसे हैं वैसे ही उसे देखते हैं कौन कार्य करता है और किसका कार्य है जगत नामक कोई भी वस्तु नहीं है यह सब कुछ स्वयं भगवान है भ्रम से हम इसे जगत कहते हैं यहाँ पर न तो मैं हूँ और न तुम और न आप एकमात्र वही है प्रभु एक मेवा द्वितीयम अतः अब रुपये पैसे के मामले से मैं अपना कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता यह सब आप लोगों का ही पैसा है आप लोगों को जो रुपया मिले आप अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करें आप लोगों का कल्याण हो प्रभु पदाश्रित आपका विवेकानंद पुनश्च डॉक्टर जेन्स के कार्य के प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है एवं मैंने उनको यह बात लिख दी है यदि गुडविन तथा शारदानंद अमेरिका में कार्य को बढ़ा सकते हैं तो भगवान उन्हें सफलता दे स्टडी के मेरे अथवा अन्य किसी के पास तो उन्होंने अपने को गिरवी नहीं रखा ग्रीन एकर के कार्यक्रम में यह एक भारी भूल हुई है कि उसमें यह छापा गया है कि स्टडी ने कृपा कर शारदानंद को वहाँ रहने की अर्थात इंग्लैंड से अवकाश लेकर वहाँ रहने की अनुमति प्रदान की है स्टडी अथवा और कोई एक सन्यासी को अनुमति देने वाला कौन होता है स्टडी को स्वयं इस पर हंसी आई और खेद भी हुआ यह मेरी मूर्खता है और कुछ भी नहीं यह स्टडी का अपमान है और यह समाचार आदि भारत में पहुँच जाता तो मेरे कार्य में अत्यंत हानि होती है सौभाग्यवश मैंने उन विज्ञापनों को टुकड़े टुकड़े कर फाड़ कर नाली में फेंक दिया है मुझे आश्चर्य है कि क्या यह वही प्रसिद्ध याकि आचरण है जिनके बारे में बातें करके अंग्रेज लोग मजा लेते हैं यहाँ तक कि मैं खुद भी जगत के एक भी सन्यासी का स्वामी नहीं हूँ सन्यासियों को जो कार्य करना उचित प्रतीत होता है उसे वे करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी कुछ सहायता कर सकूँ बस इतना ही उससे मेरा संबंध है पारिवारिक बंधन रूपी लोहे की सांकल में तोड़ चुका हूँ अब मैं धर्म संघ की सोने की शाकल पहनना नहीं चाहता हूँ मैं मुक्त हूँ सदा मुक्त रहूँगा मेरी अभिलाषा है कि सभी कोई मुक्त हो जाएं, वायु के समान मुक्त यदि न्यूयॉर्क बोस्टन अथवा अमेरिका के अन्य किसी स्थल के निवासी वेदांत चर्चा के लिए आग्रहशील हों तो उन्हें वेदांत के आचार्यों को आदरपूर्वक ग्रहण करना उनकी देखभाल तथा उनके प्रतिपालन की व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ तक मेरी बात है मैं तो एक प्रकार से अवकाश ले चुका हूँ जगत की नाट्यशाला में मेरा अभिनय समाप्त हो चुका है भवधि विवेकानंद